पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र अठारह यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकार ने असम्प्रज्ञा समाधि का साधन विराम प्रत्यय अर्थात पर वैराग्य का अभ्यास विशेषता के साथ बतलाया है क्योंकि संप्रज्ञा समाधि सालंब होती है अर्थात किसी ग्राह्य रूप वा ग्रहण रूप वा गृहित्री रूप ध्येय का आलंबन बनाकर की जाती है और यह आलंबन ही बीज रूप से उसमें रहता है जिससे उसको सबीज भी कहते हैं इसलिए उसका साधन अपर वैराग्य भी उसकी अपेक्षा से सालंब और सबीज होता है अर्थात अपर वैराग्य उस बीज रूप ध्येय विषय को आलम्बन करके होता है किंतु असंप्रज्ञा समाधि निरालंब और निर्बीज है क्योंकि यह किसी ध्यय को बीज रूप आलम्बन बनाकर नहीं की जाती है और कार्य के समान रूप वाला ही कारण होना चाहिए इसलिए निरारंभ निर्वीज परवैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का साधन है अतः सर्ववृत्ति निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि के निमित्त सर्ववृत्तियों के निरोध के कारण परवैराग्य का ही पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास करना चाहिए विशेष वक्तव्य सूत्र अठारह सूत्र सत्रा की व्याख्या में हमने संप्रज्ञात समाधि की चारों भूमियों का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया है यहाँ इस संबंध में कुछ विशेष बातों का जिज्ञासुओं के हितार्थार्थ बतला देना उचित प्रतीत होता है ध्यान की परिपक्व अवस्था में जब कुंडलनी जागृत होती है अर्थात सारे स्थूल प्राण सुषुमना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं और स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत से परे होकर अंतर्मुक्ता होती है तब उस प्रकाशमय अवस्था में इन भूमियों का वास्तविक अनुभव हो सकता है वितर्कानुगस समाधि वितर्कानुगस भूमि की प्रकाशमय अवस्था में जिस स्थूल विषय की ओर वृत्ति जाती है उसी का यथार्थ रूप साक्षात्कार हो जाता है सात्विकता और सूक्ष्मता के तारतम्य से इस भूमि के अंतर्गत बहुत सी श्रेणियाँ हो जा सकती हैं जिसमें दो प्रकार का अनुभव होता है एक तो पिछले तामस तथा सात्विक संस्कारों का वृत्ति रूप से उदय होना दूसरा वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जब पिछले तामस संस्कार उदय होते हैं तब चित्त किसी कल्पित भयंकर ढरावनी आकार वाली वृत्ति में अथवा अन्य तामसी राजसी वस्तुओं के आकार में परिणित हो जाता है यह तमस के कारण प्रकाशमय नहीं होती अथवा इसमें धूंधला सा प्रकाश होता है जब सात्विक संस्कार उदय होते हैं चित्त किसी धार्मिक कल्पित आकार वाली मूर्ति अथवा किसी धर्मात्मा के रूप वाली वृत्ति तथा अन्य सात्विक वस्तुओं के आकार में परिणत होने लगता है वास्तविक अनुभव में व्यवहित व्यवधान वाली विप्रकृष्ट दूर वाली वस्तुओं स्थानों मनुष्यों तथा तो महात्माओं का साक्षात्कार होता है इस वितर्क भूमि में जो कभी कभी स्थूल शरीर सहित उड़ने की प्रतीत होती है वह प्राणों के उत्थान की अवस्था है और जो कभी कभी ऐसे भय की प्रतीति होती है कि मानो कोई हाथ पैर आदि अंगों को बांध रहा है अथवा पकड़ रहा है वह उन स्थानों में से प्राणों के अंतर्भूख होने की अवस्था है इन सारे अनुभवों को दृष्टा बनकर देखता रहे इस भूमि में आसक्ति का होना बंधन का कारण है कपिल मुनि ने तत्व समास के 19वें सूत्र में इसको वैकारिक बंध बतलाया है जो पांचों स्थूल भूत और उनसे बनी हुई वस्तुएँ और 11 इंद्रियों अर्थात इन सोलह विकृतियों में आसक्ति के कारण होता है यदि इस भूमि में आसक्ति बनी रहे और आगे बढ़ने का यत्न न किया जाए तो इस भूमि की परिपक्व अवस्था को प्राप्त किए हुए योगी इन सात्विक संस्कारों को लिए हुए मनुष्य से ऊंची योनि अथवा मनुष्य लोक में ऊंची श्रेणी में जन्म लेते हैं कई बालक और बालिकाएं ऐसे देखने में आए हैं जो पिछले जन्म के संस्कारों से प्राप्त की हुई योग बुद्धि लेकर आए हैं जो अनुभव साधारण मनुष्यों को लंबे समय में भी होना कठिन था वह उनको बहुत थोड़े काल में प्राप्त हो गया